दर्शन का पहाड़ चल रहा था सूत्रों में बताया था शुरू से पहले सूत्र में कि सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की होती है। पदार्थों के नाम पहला सूत्र देखिए प्रमाण प्रमाण, संशय प्रयोजन प्रयोजन, दृष्टांत, दृष्टांत, सिद्धांत सिद्धांत, अवय तर्क निर्णय वादा वाद, चाल, <clears throat> ये सोलह पदार्थ हैं। इन सोलह पदार्थों के तत्व से मोक्ष की प्राप्ति होती है इनमें से में से सात की चर्चा होगी। हो अब आठवां गई है सूत्र 40 देखिए और कारण आगान। कारण ये परिभाषा में तर्क होती। बहुत से लोग तर्क करते हैं और वो करना जानते हैं तर्क किसे कहते हैं और वो कहते हैं जी मैं तो तर्क से बात करता हूँ वो तर्क का स्वरूप पता नहीं तो इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा तर्क कहते कि तो सूत्र में पता है अविज्ञात तर्क अर्थ है अर्थ मतलब वस्तु तर्क रूप से वास्तविक रूप से अविज्ञात वास्तविक रूप से किसी वस्तु को हम ठीक से नहीं जानते किसी वस्तु को हम ठीक-ठीक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर से से, उधर थोड़ा-थोड़ा पुष्टि जानकारी हो गई ऐसी स्थिति में कारण पूर्व पत्थिका कोई कारण प्राप्त हो जाने से कोई कारण उपलब्ध होने से उस पदार्थ के बारे में जो हमारे मन में उह एक विचार उत्पन्न होता है वो विचार हमें तत्व तर्तनाथम उस वस्तु के स्वरूप तक पहुंचाने में सहयोग करता है उस विचार को तर्क कहते हैं इस विचार का स्वरूप ये होता है कि ऐसा लगता है ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए क्या बोला तो ऐसा लगता है ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए कन्फर्म नहीं पक्का नहीं ऐसा लगता है ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए इस तरह का जो विचार मन में होता है इसका नाम है तर्क और ये जो लगता है कि ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए ये कारण उपपत्ति का कोई कारण हो उसके आधार पर ये विचार उठना चाहिए ऐसे मन में जो है सो ऐसे नहीं जो मर्जी मन में आ जाए उसका नाम तर्क नहीं है तर्क के पीछे भी कारण होता है कि मुझे ऐसा लगता है ये चीज ऐसी होनी चाहिए क्यों तो लगता है उसका क्या कारण है कोई कारण भी सामने दिखाना पड़ेगा तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है ये बात ऐसी होनी चाहिए अब ये जो लगता है ऐसा होना चाहिए वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है इसलिए था तत्व ज्ञाना न तो तत्व ज्ञान भे हो ये जो विचार उठ रहा है ये उस वस्तु के स्वरूप तक पहुंचने के लिए एक विचार है बस कोई तो गारंटी नहीं कि ये चीज ऐसी ही है इससे पता चलता है कि तर्क कमजोर है वो मजबूत नहीं प्रमाण मजबूत है सौ पक्का है तर तर्थ हो हो संशय आत्मा भी भी सकता और नहीं भी हो सकता है भी हो सकता और भी हो सकता है है तर्थ तो नहीं पहले ठीक या गलत ठीक वाला ठीक वाला एक नहीं सुन लिया की आत्मा नाम की कोई चीज है ठीक है आपने भी सुन लिया आत्मा है कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है ऐसा सुन लिया कोई ढंग से साफ़ तो पढ़े नहीं जैसे आज हम गए थे वहीं यूनिवर्सिटी में वहाँ विद्यार्थियों ने साइंस पढ़ी कॉमर्स पढ़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी और दर्शंधे धर्मवेद तो कुछ जानते नहीं वो तो उन्होंने कोई ढंग से तो पता ही नहीं उनको आत्मा है नहीं है कैसी है क्या अगला जन्म होगा नहीं होगा ऐसे बहुत सारी बातें वो नहीं जानते फिर भी इधर उधर से सुन लेते कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है तो इतना तो सुन लिया कि आत्मा नाम की वो तो चीज है अब वो आत्मा नित्य है या अनित्य है ये नहीं मान कई लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा अमर है शरीर मर जाएगा और आत्मा को दूसरा जन्म मिलेगा फिर तीसरा फिर चौथा ऐसे बार बार जन्म मिलते रहते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं मरने के बाद किसने देखा अगला जन्म होगा या नहीं होगा किसी ने देखा तो वो नहीं मानते उनको उनका विचार ऐसा अगला जन्म कुछ नहीं तो तीसरा व्यक्ति जब ये दोनों बातें सुनता है तो उसको संशय हो जाता है पता नहीं आत्मा मरेगा या नहीं मरेगा ये ठीक कर रहे हैं या वो ठीक कर रहे हैं कौन ठीक करे समझ नहीं आया ये है अविज्ञात तत्व तो अर्थ आत्मा का स्वरूप ठीक से मालूम नहीं है कि आत्मा मरने के बाद रहेगा या नहीं रहेगा ठीक से नहीं फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति विचार करता है कि अब सोचें कि आत्मा मानने के बाद रहेगा या नहीं रहेगा सोचते हैं। तो उसने सोचना शुरू किया और ये सोचा कहते हैं लोग संसार में कर्मों का फल भी मिलता है क्यों जी मिलता ही है नहीं मिलता, मिलता, था। मिलता था। तो उसने सोचा लोग कहते हैं कर्मों का फल तो मिलता है अगर कर्मों का फल मिलता है और ठीक ठीक मिलता है न्याय से मिलता है तो उसके मन में एक विचार है। यदि कर्मों का फल मिलता है ठीक से मिलता है तो इस कार्य के आत्मा मरने के बाद रहना चाहिए तभी तो उसको दूसरा जन्म मिलेगा इस जन्म में जो उसने कर्म किए क्या सारे कर्मों का फल इसी जनम में मिल गया नहीं। नहीं। नहीं। सारे कर्मों का फल तो इस जनम में मिलता नहीं और अगर ये मान लिया जाए कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी मर जाएगा तो फिर तो बड़े बड़े कर्म फल काम लग बहुत सारे कर्म तो रहे तो यदि कर्म कर्मफल मिलता है ठीक से मिलता है न्याय से मिलता है तो इससे ये लगता है मरने के बाद भी आत्मा रहना चाहिए शरीर के साथ खत्म नहीं हो जाना चाहिए ऐसा लगता है ये तो है तारक समझ में मरने के बाद भी आत्मा रहना चाहिए शरीर के साथ नहीं मरना चाहिए तो रहना चाहिए क्योंकि कर्म व्यवस्था जो है वो हमको ऐसा सोचने को मजबूर करती है ये कारण कारण समझ में आया क्या था कारण कर्म फल व्यवस्था कर्म व्यवस्था ठीक है इस कारण से ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी आत्मा रहना चाहिए अगर आत्मा मरने के बाद भी रहेगा तो मतलब नित्य वो सला रहेगा एक शरीर छोड़ देगा फिर दूसरा धारण करेगा कर्म के आधार पर फिर दूसरा शरीर भी छोड़ देगा मरने पर फिर बचे हुए कर्मों से तीसरा जन्म मिलेगा फिर वो भी मर जाएगा तो फिर चौथा मिलेगा तो ऐसे एक के बाद एक जन्म होते रहने चाहिए आत्मा अमर है आत्मा नित्य है ऐसा लगता है आत्मा ऐसा होना चाहिए इसका नाम है तर्क समझ तो ये सही तर्क है ये सही है या गलत है इसका पता कैसे चलेगा इसका पता तब चलेगा जब इसके अनु प्रमाण मिले क्या <laughs> पता कैसे चलेगा क्योंकि तर्क तो डाउटफुल है ना ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है अब जो हम सोच रहे हैं ऐसा लगता है कि आत्मा नित्य होना चाहिए मरने के बाद भी आत्मा की सत्ता रहनी चाहिए शरीर भले गया, आत्मा तो फिर भी रहना चाहिए तो ये पक्का कैसे हो कि आत्मा रहेगा या नहीं रहेगा ये पक्का तब होगा जब कोई इसके अनुकूल प्रमाण मिल जाए कोई शब्द प्रमाण मिल जाए कोई इस तरह का और उस सहयोगी ऐसा प्रमाण मिल जाए जो इस तर्क को कन्फर्म कर दे तो ये पक्का हो जाएगा तर्क ये सही तर्क तो फिर शास्त्र ढूंढने लगे शास्त्रों को पढ़ा वहाँ पर वहां पर भूल गया एक शास्त्र में प्रमाण मिल गया धर्मा अयम अरे अयम आत्मा इति अनुच्छित धर्मा अरे अयम आत्मा इति तो वहां लिखा था कि जो तो आत्मा है ये अविनाशी कहते है विनाश विनाश और अनु जिसका नाश नहीं होता तो आत्मा का नाश नहीं होता शरीर मरता है आत्मा नहीं मरता ऐसा एक शब्द प्रमाण मिल गया उपनिष्द में अब ये तर्क ठीक हो गया कंसर्न हो गया कि हमारा तर्क ठीक है तर्क से भी हम यहीं से पूछ रहे थे कि मरना नहीं चाहिए आत्मा अमर होना चाहिए पर प्रमाण भी मिल गया कि हाँ आत्मा अमर है वो नहीं मरता न ही होता न मरता न जाए थे लिए थे ठीक है ना ना ये उत्पन्न होता है ना ये भरता है तो अब ये तर्क पक्का हो गया और पता भी चल गया ये ठीक तो इस प्रकार से प्रमाण में और तर्क में ये अंतर है प्रमाण तो 100 परसेंट पक्का तर्क पर, पर तर्क ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है तो ये ठीक तर्क का एक उदाहरण था एक मंत्र है ये वायु अमृतम और तो तो तो उसमें आत्म भी तो उसमें आत्मा तो बात बात बात आई नहीं शरीर शरीर लो की है कि को को अंत में जला देना चाहिए वायु तो बताया था। कौन से शब्द से निकला वायु अनिल किससे निकला जीव हमारा अनिल तो, तो स्वामीनारायण जी ने लिखा है जो कारण वायु है तय मान स्थूल वायु ये जो हवा चल रही एक है एक तीन तरह की वायु बताई एक वायु तो स्थूल वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं और अनिलम जो वायु की तन मात्रा है स्पर्श तन वो है अनिलम और अमृतम जो प्रकृति है जिससे ये पैदा हुआ। ये हुआ जीव तो तो इसमें जीव नहीं आया ऐसा लिखा चलो ऋषि का प्रमाण हो तो अच्छा रहता है प्रमाण हो तो ऋषियों को प्रमाण मानते हैं तो मैंने मां को जो सुनाया महारांदी का भाष्य उन्होंने इस तरह से लिखा है तो और अनेक प्रमाण मिल जाएंगे आत्मा हमारे इसमें भी दिक्कत नहीं तो कोई भी प्रमाण मिलना चाहिए ऋषि का तो जब ऋषियों का या वेद का कोई शब्द प्रमाण मिल जाए तो वो तर्क जो है कन्फर्म हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि ये तर्क ठीक है अब मैं आपको गलत तर्क का एक उदाहरण सुनाता तर्क गलत भी हो सकता है देखने में तो ठीक लगता है है वो गलत उसका एक उदाहरण सुनिए एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं दूसरे ने पूछा के लिए नाराज है ईश्वर से इश्वर नहीं। एक क्या मतलब तो इश्वर, इश्वर कुछ नहीं है ईश्वर होता तो यह संसार में ये चोर डाकू बेईमन दोष्ट आतंकवादी रोज परेशान कर रहे इनको दर्द नहीं देता इनकी तम को तोड़ नहीं देता इतने लूट मारना चाहिए इतना अन्याय हो रहे और किसी को दंड नहीं मिल रहा इसलिए ईश्वर विश्व नहीं उसने भी अपना तर्क दे दिया अगर ईश्वर होता तो न्याय करता है तो उसने अपना तर्ग दे दिया ईश्वर विश्व पुछ नहीं क्योंकि संसार में कर्मफल की व्यवस्था तो अस्त व्यस्त है कोई तो कर्मफल ठीक से दिखता ही नहीं इतना अन्याय हो रहा है है इसका तर्क ठीक है गलत गलत है? है? हम्म, क्योंकि ये शब्द प्रमाण के विरुद्ध है इसलिए गलत है, ये के है। जो तर्क शब्द प्रमाण के अनुकूल है वो ठीक है तो पिछले उदाहरण में जो हमने तर्क उठाया था कि आत्मा अमर होना चाहिए कर्मव्यवस्था के कारण वो शब्द प्रमाण के अनुकूल था इसलिए वो ठीक था ये तर्क शब्द प्रमाण के विरुद्ध है इसलिए गलत शब्द प्रमाण में तो लिखा ही ईश्वर तो सब चक्रमा पाया शब्द प्रमाण में तो लिखा ईश्वर है और ये तर्क का ईश्वर नहीं है तो ये गलत है तर्क ऐसे बहुत सारे लोग है जो गलत तर्क लेकर चलते रहते हैं स्वयं नास्तिक हो जाते हैं और तो दूसरों को भी नास्तिक बनाते हैं तो ऐसे तर्क को कुतर्क बोलते हैं क्या बोलते हैं गलत तर्क है ये ठीक नहीं है क्योंकि ये शब्द प्रमाण से कट गया जो तर्क शब्द प्रमाण से कट जाए वो कुतर्क गलत और जो शब्द प्रमाण से पुष्ट हो जाए वो ठीक है वो सुतर्क उसको अगर सामने वाला आपके तर्क को काट देगा तब अठने करना चाहिए तब उसको स्वीकार करना चाहिए सत्य के ग्रण करने और सत्य के छोड़ने में चाहिए कई लोग मान अपमान के चक्कर में हट के चक्कर में अड़े रहते अपनी बात पे वो भेज नहीं तो ये बुद्धिमत्ता नहीं जो बात तर्क तर्क से और प्रमाण से सिद्ध होती है उसको मानना चाहिए जो तर्क और प्रमाण से सिद्ध नहीं होती उसको छोड़ देना चाहिए समझ में नहीं आई तो विचार करना चाहिए सोचो विचार करो सारी बातें एक दिन में थोड़ी आती समझो कोई डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता कोई साइंटिस्ट एक दिन में नहीं, नहीं बनता कोई दो तो साल में नहीं बनता तो तो तो स्वरूप हुआ बोले ठीक है हो गया स्पष्ट आगे समय इकतालीसवा सूत्र तो देखिए अब तर्क के बाद है निर्णय नौ वो ये पक्षे। पक्षे। पक्षे। पक्षे। पक्षा पक्षा। ये ने ने। तो ने ये विमर्श है, पक्ष प्रतिपक्ष तो आप सर हमने सुना ही हुआ आपने निर्णय जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं बहस करते हैं चर्चा करते हैं तो अंत में कोई ना कोई निर्णय तो होना ही चाहिए जिससे पता चले सच क्या है। ठीक है तो सुबह पंचवियों का उदाहरण दिया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा दूसरे का नहीं अब रखते हैं ठीक तो निर्णय कैसे होता है लिखा रखा ही नहीं संशय उत्पन्न करके विमर्श का अर्थ है संशय, करते है। का संशय। और यहाँ विमृश्य संशय उत्पन्न करके प्रत्यय संशय उत्पन्न करके पक्ष प्रतिपक्ष अभियान दो पक्ष बना करके एक पक्ष कहता है शब्द अनित्य है दूसरा पक्ष कहता है शब्द नित्य है इसको पक्ष और प्रतिपक्ष कहेंगे टकराने वाला पक्ष तो जब दो लोग बात करते हैं तो पहले अपने पक्ष की स्थापना करनी चाहिए यदि उनमें टकराव है तो उसका नाम है पक्ष प्रतिपक्ष यदि पक्ष प्रतिपक्ष है तब तो बात आगे बढ़ेगी नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी यदि दोनों व्यक्तियों का एक ही पक्ष है वो भी कहता शब्द नित्य, दूसरा भी कहता अनित्य है तो पक्ष प्रतिपक्ष हो गया चर्चा करना कुछ नहीं एक व्यक्ति नेता ईश्वर सर्व है दूसरे नेता ईश्वर सर्वशक्तिमान है चाहे इन दो बातों में कोई टकराव है नहीं। नहीं। तो, बोलते ही तो इस पर बहस नहीं हो सकती बहस तब होती है जब तो दोनों में टक्कर विरोध हो तब बहस होती है प्रतिपक्ष का मतलब विरोधी पक्ष एक व्यक्ति कहता है ईश्वर सर्वशक्तिमान और दूसरा कहता है नहीं सर्वशक्तिमान नहीं है अल्प अब भाई पक्ष प्रतिपक्ष अब करो भैया अपनी, अपनी बात को सिद्ध करो अपनी बात को सिद्ध करो दूसरे का खंडन करो सुबह खंडन करना जरूरी कर है है लिखा खंडन करो प्रेम से करो धन से करो पहले बेहोश करो फिर फिर चाकू मारो आदमी होश में बैठा है उसके पेट में चाकू मारेगा तो चिल्लाएगा ना जिसका पेट फाड़ना हो पहले उसको बेहोश करो फिर चाकू लगाओ फिर ऑपरेशन करो तो ठीक इसलिए डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले लोगों को जोश करते और फिर चाकू मार फिर काम होता है आगे फैंडल में तो इस प्रकार से पक्ष और प्रतिपक्ष बन गए एक ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है दूसरे ने कहा नई नहीं, नहीं। एक अल्पशक्तिवान है अभी टक करे दोनों अब बात चलेगी इसको कहेंगे पक्ष प्रतिपक्ष एक कहेगा ईश्वर सर्वव्यापक है दूसरा कहेगा सर्वव्यापक नहीं है एक देशी है परम धाम में रहता है है है अब अब ये इसका नाम है पक्ष आगे। आगे तो हमने जो उदाहरण पकड़ा था सुबह उसी का प्रतिपक्ष ले लेते तो पहला पक्ष ये था जो सुबह पंचाव में था शब्द अनित्य है इसका प्रतिपक्ष क्या मिलेगा शब्द नित्य है अब वो दूसरे पंचायत रखे जाएंगे क्योंकि निर्णय करना है ना तो निर्णय में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होने चाहिए तो एक बार अनित्य तो है ये होगी प्रतिध्यम दूसरा हेतु हेतु क्या था उत्पन्न होने से ये हेतु था व्याप्ति जो जो वस्तु उत्पन्न होती है ठीक है और क्या ना मकान, मकान। उत्पन्न होता है मकान होता है मकान इस तरह से दोनों बातें उसमें हैं मकान में तो वो उदाहरण मिल गया अब चौथा अब क्या था उपन हाँ तो जैसे मकान उत्पन्न होता है वैसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है ये दोनों तालमेल बैठा दिया जैसे हो गए दोनों जैसे मकान उत्पन्न होता है ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है ये उपन हो गया और निगम क्या मकान भी था पांचों कल हेतु को बोलो क्योंकि मकान उत्पन्न होता है इसलिए वह अनित्य है क्योंकि शब्द शब्द की, की बात थी सिद्ध तो शब्द को होता है इसलिए अनित्य है है उत्पत्ति वाला होने से ठीक तो भाषा ऐसी भी बना सकते हैं उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य अथवा यू कह दो क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है दोनों में एक ही बात यह हो गया पक्ष पंचवयोग एक पक्ष हो गया अब दूसरा बनेगा विरोधी पक्ष प्रतिपक्ष उसके पंचवयोग सुनिए पहला प्रतिक्रिया ये है शब्द नृत्य है ये प्रतिक्रिया हो गई शब्द है नहीं। पन तो होता है। पन तो होता है अब उसका हेतु सुनिए विपक्षी का विपक्षी का हेतु है क्योंकि इसे छू नहीं सकते अब देखना ये चालाकी करेगा और आप पकड़ भी नहीं पाएंगे इसकी चलाकी हाँ चतुर होते रखा शब्द नित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है दूसरे वकील ने रखा शब्द नित्य है क्योंकि इसे छू नहीं सकते हाँ जी हेतु दोहराइए क्या था क्योंकि छू नहीं सकते व्यक्ति बोलेगा जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते बोलिए वह वह सब नित्य होती है ये व्यक्ति हो गई जिस जिसको छू नहीं सकते वो सब नित्य होती है जैसे ईश्वर ईश्वर को छू सकते हैं ईश्वर नित्य है या नहीं बिल्कुल सही से आप दिखाओ पता जाएगा कर अच्छा देखते पूरा फिर काटना हाँ तो तीन बात हो गई अब तक शब्द नित्य है क्योंकि इसे छू नहीं सकते छू जिस जिस तो नहीं सकते वे सब नित्य होती है जैसे ईश्वर तो जैसा ईश्वर को छू नहीं सकते बोलिए उभन जैसा ईश्वर को छू नहीं सकते वैसे शब्द को भी छू नहीं सकते हो गए ना दोनों एक जैसे तो जैसे ईश्वर को नहीं छू सकते ऐसे ही शब्द को भी नहीं छू सकते अब क्योंकि शब्द को छू नहीं सकते इसलिए शब्द देते हैं पंचम और के के कर दिया, दिया।, दिया। आकाश तो को को नहीं नहीं सकते है। तो नहीं सकते है। एक को नहीं सकते हैं हैं तो क्या सिद्ध हुआ सिद्धुआन जो चीज रखी है निते नहीं है आपने आकाश वाला उदाहरण ये तो उसके पक्ष का उदाहरण है आप जब खंडन करेंगे तो उसके पक्ष का नहीं बोलता अपने पक्ष का बोलता उसकी पुष्टि कर दी और वो नित्य है तो आपने नित्य बोला था या नित्य बोला था अच्छा ठीक है फिर ठीक फिर तो ठीक है तो आपने जब उसकी बात काटनी है तो अनित्य वाले उदाहरण दे रहे हैं वो जब कह रहा था जिसको छू नहीं सकते वो नित्य है तो आपको काटनी बात तो उसके विरुद्ध बात बोलनी पड़ेगी जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते ऐसी भी है जो अनित्य होती है तो सारी नित्य नहीं तब आप ये उदाहरण दे रहे अब आकाश का उदाहरण देंगे तो फिर झगड़ाव शुरू हो जाएगा वो कहेगा आकाश में नित्य सब जगह लिखा है लिखा ईश्वर आकाश के समान नित्य है तो बातचीत में यह ध्यान रखते हैं कि जो उदाहरण ऐसा हो जिस जिसपे और नई बहस छिड़ जाए वो दौल मतलब। वो उदाहरण बंद हो जिसपे और नई बहस छिड़ जाए उदाहरण वो तो दोनों पक्षों को चुपचाप स्वीकार हो लौकिक परीक्षकान यशमिन था दृष्टान की परिभाषा यही बताई थी जो लौकिक और परीक्षक दोनों पक्ष वालों को स्वीकार है तो जिसमें कोई झगड़ा ही नहीं है जिसको दोनों पहले से स्वीकार कर रहे हैं वो उदाहरण दोपट तो जाए फटाफट निपटारा हो जाए तो वाला उदाहरण थी ये देना चाहिए क्या सुखुप को छू सकते हैं सुदूप नित्य है या अनित्य है? है।, है बस एक उदाहरण दे दो तो बात कटेगी उसकी तो जैसे ही उसकी व्याप्ति कटेगी उसका हेतु फेड हेतु ठीक है या गलत वो व्यक्ति से ही पता चलता है और उसकी व्यक्ति कट गई व्याप्ति कट गई तो फिर हेतु हेतु फेल फे, वो पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता इसलिए उसका पक्ष गलत तो ये थे पंचवय दोनों तरफ के एक पक्ष का एक प्रतिपक्ष का समझ में आया तो जब बातचीत होती है तो इस तरह से होती है दोनों व्यक्तियों को अपने अपने पक्ष की सिद्धि करनी पड़ती है और दूसरे का कंटिन्यू करना पड़ता है तो अनित पक्ष वाले ने अपने पक्ष को सिद्ध किया पंचवयोग से शब्द है उत्पत्ति वाला होने से आदि आदि फिर जब उसने पंचायत रखे शब्द नीति है तो छू नहीं सकते तो इस पक्ष वाले ने उसका खंडन कर दिया कि आपका पंचवयोग गलत है जो कि आपके हेतु में गड़बड़ है हेतु तो आपका ठीक नहीं तो इस प्रकार से उसका खंडन हो गया और अपने पक्ष सिद्धि को कर ही चुका तो अब सूत्रकार कह रहे हैं कि विभृश्य पहले संशय उठाना पड़ेगा कि शब्द नित्य है या अनित्य है इस तरह से संशय उत्पन्न करके दो पक्ष बनाए और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहें और इस तरह से चर्चा करते हुए अर्थाव सत्य का निश्चय करना इन दोनों में से सत्य क्या उसका निश्चय करना वहां तक पहुंच जाना इसका नाम है निर्णय तो जब ये बातचीत होती है तो उसमें यदि दोनों व्यक्ति ईमानदार है सत्याग्राही है झगड़ालू नहीं है हठी नहीं है तब तो दो में भी फैसला हो जाएगा वहां तीसरे न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है दो आपस में भी फैसला कर लेंगे और यदि ऐसा लगता हो कि दो में से एक अटी वो हठी है वो मानेगा तो फिर तीसरा व्यक्ति न्यायाधीश बिठाना पड़ेगा वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा जैसे न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनते हैं फिर वो फैसला देते किसका पक्ष ठीक है तो फिर न्यायाधीश पड़ेंगे कहीं एक होगा कहीं तीन क्या तो? था नाटकवासी है ये हमने देखा है ते बजाओ, ऑन हो जाती है। वो तो यहाँ ऐसी आप क्या कहना चाहते हैं साथ क्या नहीं हुआ यही मैं आपसे पूछ रहा था कि कि इसमें खड़ा हो जाता है कोई कोई चीज उसी से जो बनता है हारमोनियम में निकालते हैं तो सब निकालते है उसी हिसाब है, से सब बनता है ना उनकी जो वाइब्रेशन उसी थोड़ा थोड़ा है नहीं मुख्य प्रतिक्षा तो थी नित्य है क्यों नित्य है क्योंकि छू नहीं सकते आप हाथ से शब्द को छू सकते हैं शब्द बोल रहा हूँ हाथ से छू सकते ठीक होगी उसके बाद वो यही आप छू नहीं सकते लोहे को छू सकते हैं बिस्तर को छू सकते हैं कपड़े को छू सकते हैं उसमें स्पर्श पूर्ण है शब्द में स्पर्श नहीं है इसलिए आप शब्द को छू नहीं सकते तो वो तो बात ये बात तो ठीक है शब्द को छू नहीं सकते ये बात गलत है कि जिस सारी वस्तुओं को छू नहीं सकते वो सारी रीति ये हेतु गलत है ये हेतु गलत है क्योंकि ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनको नहीं छू सकते हैं और वो अनित्य है और ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनको नहीं छू सकते नित्य भी है दोनों तरह की न छू जाने वाली वस्तुएं नित्य भी हैं, अनित्य भी है दोनों तरह की इसलिए ये है तो दोनों पक्षों में जाता है इसलिए गलत है तो जो गवाह दो पक्षों में जाता है उसकी गवाहे रिजेक्ट हो जाती है एक व्यक्ति पर केस हो गया कि साहब चोरी की है कोर्ट ठीक तो है उस पे उसमें धीरे दर भाई ये मेरा गवाह है इससे पूछ लो मैंने चोरी तो नहीं की तो धीरे तो तो तो तो तो, तो, दे, दर, तो दर भाई को पूछा बताओ भाई इसने चोरी की या नहीं की उसने कहा nah, नहीं इसने बिल्कुल चोरी नहीं की फिर जिसने आरोप लगाया था उससे पूछा भाई तुम कहते हो इसने चोरी की वो गवाह तो कह रहा है नहीं चोरी इतनी नहीं की। तुम्हारे पक्ष में तो गवाह है क्या बोले तो कौन है कौन गवाह है उसी को गवाह बना लिया तो जय साहब ने जैसा धीरेन्द्र भाई बताओ ये कहता इसने चोरी की इसके पक्ष में दवाई देते बोले हाँ साहब बिल्कुल इसने चोरी की तो धीरेन्द्र भाई दोनों पक्षों में गवाही दे रहा है जब उसके पक्ष में पूछा तो कहा बिल्कुल नहीं किया इसके पक्ष में पूछा तो हम बिल्कुल चोरी की अब धीरेन्द्र भाई की दवाई मान्य है या रिजेक्ट नहीं तो जो हेतु दोनों पक्षों में जाए तो जाने ना छुई जाने वाली वस्तु है उसने हेतु कहा कि शब्द नित्य है क्योंकि इसे छू नहीं सकते तो ये जो तो नहीं छू सकते ये जो तो हेतु है ये दोनों तो तो पक्षों में जा रहा है जब देखा कि ये अनित्य पदार्थ है अनित्य पदार्थ भी ऐसे है जिनको छू नहीं सकते और नित्य पदार्थ भी ऐसे है जिनको छू नहीं सकते तो ये तो फिर एक पक्ष में गारंटी नहीं दे रहा दोनों पक्षों में जा रहा जो दोनों पक्षों में दवाई देता है वो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा ये उसको छोड़ देगा इसलिए ये तो फिर हो गया आकाश परमात्मा नित्य है और उससे छू नहीं सकते सुख दुख अनित्य है उसे भी छोड़ नहीं सकते तो ना छू जाने वाली वस्तु वस्तुएं दोनों तरक् मिल रही है इसलिए हेतु तो ठीक नहीं रहा और वो है तो नहीं कटा जो कहा था कि शब्द अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है अब उत्पन्न होने वाली वस्तु अगर आप नित्य दिखा दो कोई तब तो वो हेतु तो कटेगा अगर आप नित्य नहीं दिखा पाए तो वो हेतु तो ठीक है जो जो वस्तु तो उत्पन्न होती है वो सब नाशवान सब अनित्य ये नहीं कटता हेतु इसलिए वो हेतु नहीं कटा तो वो ठीक हो तो यह सूत्रकार कह रहे हैं कि जब पहले संशय हो जाए कि शब्द नित्य है या अनित्य है तब दो पक्ष बना ले एक पक्ष होगा शब्द अनित्य है दूसरा पक्ष होगा शब्द नित्य है फिर ऐसे पंचव्य पंचव्य बना के पंचव्योग के माध्यम से अथवा प्रमाण से तर्क से जैसे भी किसी भी तरीके से दो पक्ष बनाकर उस पर चर्चा की जाए और चर्चा करके अंत में अर्थ अवधारण किसी सत्य का निश्चय कर लिया जाए वो जो सत्य का निश्चय होगा उसी का नाम निर्णय है। तो अंत में निर्णय हो गया कि शब्द अनित है ये हो गया निर्णय ये तो ठीक है अब इस पर भी प्रश्नों से पूछिए के पास रहता है वो लिखते हैं नित्य है ईश्वर के, के पास रहते हैं लिखते मंत्र है ये नित्य है ये हर सृष्टि में ऐसे ही रहेंगे इसमें कोई चेंज परिवर्तन नहीं होगा ठीक है थीके। <laughs> थीके। थीके। तो थीके। थीके। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है और सदा से ईश्वर के पास है और सदा रहेंगे वो हैं और हम जो ध्वनि के रूप में शब्द बोलते हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं ये ध्वनि है ये अनेत है ये उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है आले तेको नेतेरो संकरता मेजुने नेतेको नित्य। हां जी ध्वनि वाले को ध्वनि वाला तो है या नेतेओ हा तो ये वाला तरफ तरफ पूरा जी अच्छा चलो पंचायतो से इसको सिद्ध करो शब्द नेते है शब्द है जो मेहमान बोल रहा हम ब्रह्म जो सर्व का नाम है ये पंचायो बोलो पूरा प्रतिज बोलिए तो आप ना तो अभी पंचायो पूरा सेट नहीं हुआ तिस पर ध्यान दीजिए ये शब्द अनित्य है। सीधा कहने से तो काम नहीं इसलिए पहले तो भी पहले स्पष्ट करना चाहिए कौन सा शब्द चर्चा करने से पहले विषय को स्पष्ट तो कर लो कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? वो ध्वनि वाले शब्द की बात कर रहे हैं शब्द अनित्य ईश्वर वाले को नीति बता रहे हैं तो, तो पक्ष प्रतिपक्ष बना ही नहीं वो किसी और की बात कर रहे किसी और की बात कर रहे हैं टकराव तो कुछ नहीं तो लोग यही गलती करते हैं। वो विषय को पहले स्पष्ट नहीं करते वो अपने दिमाग से वो वाला बात कर रहे हैं फिर घंटा कहेंगे पहले क्यों नहीं कहते यही कह रहा था एक घंटा क्यों खोया ईश्वर के पास रहता है ईश्वर के पास रहता है भूल जाते तो इसलिए हमने कहा जो ईश्वर के पास रहता है वो नित्य है और मनुष्य के पास तो आता है भूल जाता है आदमी मर जाता है भूल जाता है इसलिए ईश्वर को हर सृष्टि में दोबारा देना पड़ता है संस्कृत ये संस्कृत भाषा विद्योगी भाषा है इसी भाषा में रहते हैं ये वेदों की भाषा ईश्वर की भाषा है बढ़िया भाषा है बहुत बढ़िया भाषा है अब क्या ऐसे सिर्फ करेंगे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया न अगर आप बचपन से स्कूल नहीं जाते तो क्या आप इतने बुद्धिमान बन जाते जितने आप हैं नहीं ना और आज आप जितने बुद्धिमान हैं आपको इतना बुद्धिमान किसने बनाया आपके तो आपके टीचर्स टीचर्स टीचर्स टीचर्स तो को किसने बनाया उनके और उनको अब पीछे पीछे चलते सबसे पहले जो मनुष्य पैदा हुए, हुए क्या उनका भी कोई टीचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसको किया था क्या नहीं नहीं मैंने तो तो पूछा ना भी सबसे सबसे पहले पहले जो इंसान पैदा हुए हुए कोई तो होंगे इस के इस से नहीं के पहली ये ये धरती जब पैदा हुई तो इस पर जब से इंसान पैदा हुआ वो जो पहला इंसान पैदा हुआ कोई तो उसका भी टीचर होना चाहिए तो ईश्वर ने पहले पहले चार बेज पढ़ाए वो सबसे पहला टीचर है सबसे पहला टीचर ईश्वर है उसने चार बेज पढ़ाए फिर उन चार ने आगे दूसरों को पढ़ाए उन्होंने पढ़ा जब तक आप टीचर के पास जाएंगे आप बुद्धिमान बनाएंगे जब अध्यापक को छोड़ देंगे तो बन जाएंगे ठीक है समझना है बिना शिक्षक के कोई विद्यार्थी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता आपको तो स्वीकार है या नहीं है ना तो इस सृष्टि के आरंभ में जो मनुष्य पैदा हुए उनका शिक्षक कौन था उसका उत्तर देखा आपने जो पढ़ा है वो गलत हम तो तारीख से पूछ रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण से पूछ रहे हैं। और आपको खुद का प्रमाण दिया आप सकते और आपने स्वीकार भी किया इसलिए आप पढ़ने गए नहीं रहते ना दिखाएंगे तो नहीं मानेंगे तो तो तो नहीं मानेंगे <स्थाँगा> तो मानें। क्या <स्थाँगा> आप, तो आपने अपने दादाजी की दशवे पीढ़ी देखी थी बोलिए देखी या नहीं तो फिर आप मानेंगे या नहीं मानेंगे क्यों मान रहे दिखाई तो है देखी तो है वो मान लिया बिना देखे तो हर चीज को आंख से देखना आवश्यक नहीं है क्या है है है या या नहीं नहीं बोलो देखा तो नहीं ना अब देखो बिना देखे मान रहे कि नहीं मान रहे जब आप ये मान सकते हैं तो क्या देखती है।, तो। तो है रोज बोलता है आज भी बोलता है चौबीस घंटे बोलता है जितना ईश्वर बोलता है उतना तो कोई भी नहीं बोलता है <laughs> जब आप गलत काम करते हैं तब ईश्वर मन में बोलता है आपको भाई मन करता है तो ईश्वर ही बोल रहा है जब आप अच्छा काम करते हैं तो आनंद उत्साह को चार वेदों को आप जैसे दूर तो लोग वहां तक नहीं दूर लोग इसलिए बाइक लगाना पड़ा ऐसी दूर तक आवाज आती है अच्छा माइक हटा दू तो बहुत जोर से चिल्लाना पड़ेगा ठीक है दूर तक सुनाने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ेगा और वो लोग थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे तो फिर थोड़ा धीरे बोलूंगा, फिर और नज़दीक आएंगे तो और धीरे बोलूंगा, फिर ये सामने बैठे इनके लिए तो और भी धीरे बोलूंगा, और अगर मुझे अपने मन में ही बोलना हो तब चिल्लाना पड़ेगा तब तो आवाज़ भी नहीं निकालनी अपने मन में ही अगर मुझे बोलना हो तो आवाज भी नहीं पैदा करनी अपने अंदर ही चुपचाप बोलूँगा तो इसी तरह से जब हमको अपने अंदर बात करनी होती है तो नोलने पड़ते ना साउंड पैदा तो करनी अपने अंदर ही मन में उच्चारण कर लेते हैं जो करना है सारी योजना बना लेते हैं चुपचाप इसी तरह से ईश्वर जिन चार मनुष्यों के हृदय में बैठा था उनको उनके मन में ही बोलना था दूर तो बोलने की न उनके मन में नहीं बोलना था तो उसको ना गुट की जरूरत है ना मन ना की ना शरीर की ना मुँह की कुछ भी नहीं उनके अंदर ही अंदर बैठे बैठे सिखा दिया वो मर्गी मेरे पूरा सारा अंदर ही अंदर सिखा दिया ऐसे सिखाता ईश्वर उसको की कोई जरूरत नहीं। सबके अंदर बैठा वही का वही लोग पढ़ा देता है पढ़ाता पढ़ाता पढ़ाता है, को पढ़ाता है, कभी सबको कोई सुननी होगी कुत्ते को भी ईश्वर <laughs> सावधान करता है कि तुम गलत कर रहे हो अंदर नहीं घुसना बाहर तुम्हारी रोटी बाहर भी लेगी अंदर नहीं जाना बिल्ली को भी सावधान करता अगर में है, है तो तो तो मनुस्मृति तो में, में मनुष्यों का इतिहास थोड़ी आया किताब है इतिहास तो बाद में लिखते हाँ वो उनका स्वामी द्वारा पाँच नाम स्वीकार किए ब्राह्मण भी है पुराण ब्राह्मण ग्रंथ पुराण गाथा नारा शंसी ये पांच नाम रखे तो उसमें पुराण स्वामी द्वानंद जी ने इनको कहा जो असली पुराण ये ब्राह्मण ग्रंथ है ये है असली पुराण ये भागवत आदि ये तो नकली किताब है लोगों ने इसका नाम पुराण रख दिया वो पुराण नहीं है पुराण तो वो है असली पुराण बोले, जी आपने बताया कि एक आत्मा ने कर्मबद्ध रूप से अपना विकास किया है ठीक है तो उस कर्मबद्ध रूप में जब पर्य काल आता है तो आत्मा निरंतर गतिमान है परले काल आने से पुनः दोबारा उसके जो वगैरह निर्माण होता है, है है है। है लेकिन जो जो जो उसने ज्ञान विज्ञान का स्तर तक रखा था हर में, तो फिर जो है के बाद आत्मा जो है एक नया साधन लेती ठीक इसको नहीं तो अन्याय क्या वो ये वो, वो अन्या उसने जो जैसे अभी अम, अम बात कर रहे थे वगैरह खूब मैंने अच्छा तैयार मैं तैयार करके मैं उसका लाभ अगले वो आपकी संस्कारों की सुरक्षा तो बनी रहेगी उसमें कोई समस्या नहीं जी नष्ट हो जाएगा संस्कार तो बने रहेंगे वो अब भी होते हैं और पढ़ने में भी होंगे अब भी तो आपको अगले जन्म में दोबारा नई तरह से पढ़नी पड़ेगी स्टा रहेगी संस्कार साथ चलेंगे स्मृति नहीं रहेगी स्मृति नहीं रहेगी संस्कार साथ चलेंगे तो पढ़ने के पश्चात जब नई सृष्टि बनेगी तो पिछली सृष्टि के जो संस्कार थे वो तो फिर भी मिलेंगे आपको उसमें कोई अन्याय नहीं आप दिन भर काम करते रात को सो जाते है तब आप क्यों तो नहीं जानते रात को ये न्याय है कि अन्याय है रात को क्यों सोते है चाहिए चाहिए तो तो तो, हाँ? तो, तो, तो, तो, तो तो तो नहीं? ना तब आपका ज्ञान ज्ञान गायब हो जाता क्या ये अन्याय है? लेकिन मैं मेरा तक सब वापस वापस आ जाएगा तो ऐसे पिछली सृष्टि का जो संस्कार है वो अगली सृष्टि में ईश्वर के बार आपको दे देगा तो अन्याय कुछ नहीं होगा संस्कृत जैसे गुरु परंपरा में बना बताया था कि प्रथम शिक्षक ईश्वर है ये परंतु विदेशों में तो संस्कृत भाषा ही, नहीं नहीं। ही तो जिसमे उनका दोष है भारत के लोग भी कहाँ पढ़ रहे वो भी नहीं पढ़ रहे उनका दोष है यहाँ संस्कृत है तो भी नहीं पढ़ रहे जहाँ जो माल बिकता है वहां पर उसकी सप्लाई होती है सप्लाई तो का अगर वो पढ़ेंगे तो वहाँ कर देंगे अब जर्मनी वाले इंग्लैंड वाले मंत्र पढ़ा रहे बहुत सारे व्हाट्सएप पर वीडियो देखते होंगे आप उसमें बच्चे वहां इंग्लैंड के बच्चे अभी तो मैंने गायत्री मंत्र सुना अफ्रीका के बच्चे भी गायत्री मंत्र बोल रहे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के अफ्रीका के वो काले काले हमको भी गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं तो जिसको समझ में आए कि वो पढ़ेगा जो नहीं आते वो नहीं पढ़ेगा भारत में भी रहते हैं नहीं पढ़ रहे अंग्रेजी वो सब वो लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगी संस्कृत नहीं पढ़ेंगे पढ़ेगी मिलेगी तो उन्होंने उस भारत के लोगों ने ध्यान दिया चार ऋषियों को वेदकर ज्ञान देता है हो गया। सब जी तो तो चार काम अलग है तो स्त्रियों के, अच्छा, के काम अलग है ये सब कर्मफल व्यवस्था के कारण है जिनको ईश्वर वेद का ज्ञान देता है तो उनकी ड्यूटी ये लगाता है कि मैंने तुमको पढ़ाया अब आगे तुम इनको औरों को पढ़ाओ और फिर तुमको एक घूम घूम के प्रचार भी करना भी तो घूम घूम के प्रचार करना देश विदेश यात्राएं करना ये पुरुषों के लिए सरल है स्त्रियों के लिए सरल है इसलिए पुरुषों को दिया कठिन इसलिए उनको नहीं दिया तो झगड़ा होगा। ऊपर स्त्री और पुरुष में कुछ अंतर है तो या नहीं तो तो उस अंतर के हिसाब से अभ्य अंतर किया ईश्वर ने किया मेहनत हो गया नहीं और ईश्वर न्याय करिए अगर अन्याय करिए तो ईश्वर की पूजा बंद करो कर जो होता है उसका कोई सम्मान नहीं करता जो राजा होता होता है उसको फेंक देते हैं हैं उसका सम्मान नहीं होता। तो सम्मान नहीं नहीं तो करोड़ों व्यक्ति ईश्वर का कर कर रहे हैं या नहीं कर रहे या क्यों कर रहे क्योंकि क्यों तो हाँ तो आप ये भी सोचते हो पुरुष से पीछे नहीं है तो है आपको तो अच्छा बढ़िया शरीर दिया पुरुष स्त्रियों मतलब तो को, तो तो तो तो तो को, को बड़ा माना पुरुषों को छोटा माना मा त्रिवान आचार्यवान पुरुष हो गए हमारे शास्त्रों में लिखा है की मनुष्य का सबसे पहला गुरु उसकी माँ है तो का पहला नंबर है, है, आप पीछे मानते हो तो गलती आपकी पुरुषों को बाहर का काम दिया बाहर जाओ यात्रा करो धक्के खाओ भोजन उठाओ तुम्हारा काम और घर में रोटी बनाओ परिवार को देखो बच्चों को संभालो उनको अच्छे संस्कार दो अतिथि की सेवा करो बहुत काम लो घर में सुरक्षित रहो यात्रा में परेशानी है आप पांच दिन यात्रा करके देखो पता चल जाए आपको परेशानी है या में रहना यात्रा में रहना नहीं। आप यात्रा में पांच दिन में खुश है छठे दिन परेशान हो जाएंगे आ जाएंगे घर में घर में जो सुख मिलता है वो यात्रा में नहीं मिलता <laughs> बहुत से लोग तो यात्रा को याद ना कहते हैं यात्रा है यात्रा नहीं यात्रा तरह तरह के कष्ट आते हैं न सोने की न स्वतंत्रता से, से, से।, तो से नहीं रह सकते जितना आपने घर में रहते घर में कोई आपको ठोकरने वाला नहीं है वहाँ तो चार आदमी आ जाएंगे ऐसे मत बैठो ये लाइट बंद करो ये अल्लाह मत करो न चार आदमी ठोकने वाले घर तो में ज्यादा सुरक्षा है स्त्रियों के ऊपर कुछ नियम लगाए गए कुछ बंधन लगाए गए उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए उनको नहीं उनको अच्छा मान के उनको उनकी तो आप ये ना समझे कि हम बंधन लगा दिए जहां मत जाओ वहां मत जाओ रात को मत जाओ अकेला मत जाओ फलाना मत जाओ बीस लगा रखें वो अच्छे हैं आपकी सुरक्षा के लिए जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और जो नियमों का पालन नहीं करते वो फिर निर्भया कांड और फलाना वो बेरोज होते रहते हैं ऐसे तरह तो स्त्रियों को कम नहीं समझना चाहिए स्त्रियों को अच्छा मानना चाहिए ऊंचा मानना चाहिए घर में खाने पीने की मौज महारे मनु कहते हैं जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं उस घर में कल्याण ही कल्याण वो घर फलते फूलते आगे बढ़ते उन्नति करते और जिस घर में स्त्रियाँ दुखी रहती हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं खराब हो जाते हैं बाहर हाँ, को में रखते। है। ताले में रखते है। से। से। सोने के का अच्छी चीज को संभाल करती है आप आप तो है आप है। तो इसलिए मत हो स्त्रियां स्त्रियां बहुत अच्छी बात है स्वामी हाँ जी कहते हैं मातृभूमि स्वर्ग से भी अच्छी है, है। अच्छी है मेरे फिर तो घर में जो आप है आप है तो आप तो स्वर्ग रहते हैं बढ़िया ये जानते नहीं इसलिए परेशान है ये जान लेंगे ना हमारे पिता खुश हो जाएंगे ड्यूटी तो अलग अलग होती है ना अब एक फाइव इंजीनियरिंग का काम करता है तो उसको वो काम देंगे उसकी हो गया उसको डॉक्टर का काम देंगे जो है वो ड्राइविंग हो गया था उसको जैसे ही हो गया था वो वैसा काम देंगे तो आपकी योग्यता है घर संभालने की घर संभालना बड़ा काम है ये खाते रहते एक अहमदाबाद में माताजी को मैंने पूछा माताजी स्त्री जनम अच्छा है या पुरुष जन तो कहना है स्त्री जनम अच्छा है मैंने कहा अच्छा क्या खास बात है बोले और घर में रहती है खा, खा, खाना बनाती मौज करती है खाओ माल मिठाई खाओ कमरे में सो जाओ पुरुष तो धक्के खाते रहते हैं तो औरतें कहती हैं भारी भारी काम करते हैं कठोर कार्य करते हैं धक्के खाते हैं युद्ध करते हैं तो ये काम उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ठीक है इसलिए उनको वो काम दिया और स्त्रियों को जो शरीर रचना मिलाई उसके हिसाब से उनके अपने काम दिए तो अपना अपना काम है में एक तो लड़कियाँ बहुत होती है सेवा की भावना होती है और मापिया रहती है, से रहती है। ऐसे की की नहीं करती तो तो हैं? है करते, मैं करते, है है, से चलती है। और है तो माँ बाप की सेवा करती है ससुराल में जाती है तो सास ससुर सेवा करती है और वहां भी कभी मायके में तकलीफ आ जाए तो फिर आगे फिर मायके में सेवा करती तो तो नहीं दिया ये लड़के जो बदतमीजी करते है ये तो ताकत का मिस यूज कर रहे हैं आगे इनको दंड मिलेगा इनको बदतमशी करने के लिए नहीं बोला था इनको भी सभ्यता से रहने को बोला था पर जब किसी को ताकत मिल जाती है तो फिर उसका दिमाग पहुंच जाता है सत्ता मिल जाए अधिकार मिल जाए संपत्ति मिल जाएगा इसलिए ये मतलब ये है समझी अब हम लड़कियाँ जो है वे सारी परीक्षा फर्स्ट आ रही है, है। लड़के पीछे तो भगवान भी हमें कभी कभी शुरू में सृष्टि में जो देख वो एक है। <laughs> चलो आप ये कहना चाहते हैं तो अगर आप अगर ईश्वर स्त्रियों को प्रचार करना पड़ेगा। उसमें उनको आपको दिक्कत मैंने एक बात रखी थी बाहर यात्राएं करना वर्ष भर बोलना वो ज्यादा सरल है या घर में सुरक्षित रहना सरल है कौन सा ज्यादा सरल है इसीलिए आपको नहीं दिया बेल का ध्यान नहीं नहीं तो तो सारी चीजें नई हैं सर। मैं मैं कुछ कुछ कुछ नहीं नहीं <laughs> कुछ पुराना है। है। है। पुराना पुरानी खड़ी हो जाती भी ये आरक्षण इस, बार, इस बार, सर कोई उसे दूर चिंतन करें विचार करें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा की आपको जो काम दिया वो चाहिए आपके फायदे तो तो तो तो में क्या ये है आप अगले जन्म में पुरुष बनना चाहती है स्त्री देखो नहीं चाहते स्त्री का फायदा है स्त्री बनना चाहती है हाँ जी बोलिए इस तरह से तो इनका एक कर्म उसके मुकाबले कम रहेगा कैसे क्योंकि तो अंदर छुपाने की आदत होती है है ठीक <laughs> आगे जन्म जो बाद भी फिर होगा तो वो पीछे ही रहेगी नहीं नहीं छुपाने छुपाने की की आदत आदत में भी होती होती है है ऐसी बात एक वो अगले जन्म अगले पढ़ले के बाद भी, तो भी पीछे पीछे पीछे क्यों रहेगी तो चार हैं नहीं वो तो मैंने जॉब बताया कि ईश्वर ने जान तो को काम दिया काम तो योग्यता के हिसाब से दिया जाएगा लेकिन एक कर्म तो पीछे रहता पर नहीं सुलझा दिया काम का झगड़ा करवा देखा आदि है उनमें जो, जो, जो, तो तो बदलती है। बदलती है। जो चारोक्ष तो में और मोक्ष से कब लौटता है छत्तीस हजार छत्तीस हजार सृष्टि के बाद तो अगली सृष्टि थोड़ी आएगी दूसरी होगी वो तो हर सृष्टि में नई नई आत्माएं होती है था था। नाम, नाम, रहे रहे रहे रहे। नाम वही रहेंगे क्योंकि ये पर्सनल नाम नहीं है ये, ये प्रधान मंत्री कोषाध्यक्ष ये नाम बदलते हैं नहीं। ये नहीं बदलते क्योंकि ये व्यक्तिगत तो नाम नहीं है प्रधान मंत्री और कोषाध्यक्ष ये तो पद का नाम तो अग्निवायु आदित्य मेरा ये पद का नाम है उस पर व्यक्ति जो भी होगा व्यक्ति बदलता रहेगा उसका पद वही रहेगा आज प्रधान जी कौन है नरेंद्र कुमार प्रधान कल सुरेंद्र कुमार मंत्री है तो अगला मंत्री कोई दूसरा मंत्री शब्द नहीं बदलेगा कुमार की जगह आ जाएगा उसका पर्सनल नाम और मंत्री और प्रधान ये तो पद का नाम है पद का नाम नहीं बदलता व्यक्ति का नाम बदलता है व्यक्ति बदलता है अग्नि वायु आदित्य अंग चार पद है जैसे प्रधान मंत्री कोषाणिक और सहमंत्री हाँ वो वो जो भी करो मतलब वो पद का नाम है पद के एक है छोटा बड़े की बात नहीं कर रहा मैं जैसे ये चार शब्द पदों के नाम है ऐसे वायु आदित्य अंग्रह ये पदों के नाम है व्यक्तिगत नाम नहीं व्यक्तिगत नाम तो जमदम नहीं हो सकता है दीर्घतम हो, हो सकता है चित्र हो सकता है चित्ररथ हो सकता है वो व्यक्तिगत नाम और वो पद का नाम है अग्निवायु आदित्य अंग्रह ये नहीं होगा ये बेदूंगे, बेदूंगे, क्या नाम ये क्या है? ये न, ये ये का नाम? नाम नाम नाम नाम कैसे के नाम कैसे? उनके पर मत करो, हो गया। ये। पर या ये। वो ये। समय समाप्त हो रहा है आठ एक आने पूरा हो गया ना सूत्र हो ये ना आगे, ना आगे। हो गए, पहला पूरा गया, बाकी चर्चा सत्र में कर दो महीने बाद फिर आने वाला फिर कर देंगे बचा बुचा बात में करेंगे ये सूचना सुनिए और जी आपको बताएंगे थोड़ी बात में कर लें थोड़ा आगे कार्रवाई कर लें शांति बांट के बाद कर लेंगे